उसकी कमर झुकी हुई थी, खड़े होने के लिए उसने एक लाठी ली हुई थी और उसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी। तुम कौन हो? तुम यहां मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम खो गए हो कास्तकार? मैं कोई कास्तकार नहीं हूँ, मैं इन इलाकों का बादशाह हूँ, ये जंगल मेरे हैं, लेकिन हाँ, मैं यकीनन खो गया हो। मेरी मदद कर सकते हो। आह अच्छा तो तुम बादशाह हो तुम्हारे लिए ये कितना अच्छा है खैर मेरे बादशाह ये जंगल मेरे हैं और सिर्फ मैं ही यहां से बाहर निकलने का रास्ता जानता हूं। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं अगर तुम चाहो तो पर बदले में मैं तुमसे कुछ चाहूँगा बादशाह सकते में आ गया इस बूढ़े �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 मैं तुम्हें एक दिन दूंगा। तुम्हें मुझे ये वादा करना होगा कि वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता था जो चलकर बाहर आता। बादशाह ने खुद से सोचा, पर फिर उसने सोचा कि वो बहुत अरसे से भटक रहा है। हर कोई उसके बारे में फिक्रमंद होगा। उसने इरादा कर लिया। उसने बूढ़े आदमी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 बाशा के दीद की गई फूलों और हमदोसनासे, लोग बहुत खुश थे उसे जिंदा देखकर, पर एक शख्स खुशी से रो रहा था, उसकी बेगम। इससे पहले कि बाशा कुछ कह पाता, वो उसकी जानी दौड़ी गई, अपनी बाहों में अपने पहलौंठी बेटे को उठाकर, और वो फाटक पार करती है, और वो, वो पहली शहबानी है ज बाहशा मुड़ा और उसने उसकी जानी देखा जब वो जंगल में वापस जा रहा था। मेरे बाहशा, आप फिक्रमंद लग रहे हैं? क्या बात है? बताइए आपको क्या बात परेशान कर रही है? क्या आप घर आकर खुश नहीं हैं? नहीं, ये सच नहीं है। मैं बेनतिया खुश हूँ घर वापस आकर और अपने बीवी और बच्चों से मि� बादशाह ने अपनी बेगम को सब कुछ बता दिया हर छोटी-छोटी इत्तिला जो उसकी इल्म में नहीं थी बेगम ये कहानी सुनकर सकते में आ गई और वो दोनों सोचने लगे कि अब वे क्या करें शायद मेरे पास एक तजबीज है बादशाह ने अपनी वज़ीरों को बुलाया और पूछा कि क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जो उसी दिन पैदा हुए با जोड़े और उनके ان को بچی کو اپنے آرام گاہ میں طلب کیا میرے بادشاہ کیا آپ نے مجھے طلب کیا؟ بتائیے مجھ جیسا حکیر انسان کیسے آپ کی خدمت کر سکتا ہے؟ <تصفح> <تصفح> میری پیاری ریایا تمہارا بادشاہ آج تم سے کچھ بڑا احسان مانگ رہا ہے ایسا احسان جس کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ دینا مشکل ہے لیکن بدلے میں میں تمہیں بہت انام دوں گا سلطنت کے لیے बाशा ने कास्तकार से हर बात समझा कर उपदगू की। ये जानते हुए कि उसके लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल होगा, उसने कास्तकार से मांगा कि वो अपनी नई जन्मी बच्ची को दे दे उसके बेटे के जगे उस बूढ़े आदमी के पास जाने के लिए। बाशा ने वादा किया कि वो उस कास्तकार चोरे की हमेशा देखभाल करेगा � कुछ वक्त बीत गया था और फाटक खुले। बाश अपने घोड़े पर सवार होकर बुरे आदमी की ओर बढ़ा। उसकी तरफ गुस्से में आलूदा। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और एक छोटी सी टोकरी में जो सफेद कपड़े में ठकी थी, उसने वो रोती हुई छोटी बच्ची बुरे आदमी को दे दी। बुरे आदमी के चेहरे पर एक शै टोकरी को जकड़कर पकड़े हुए वो लंगड़ाता हुआ जंगल में चला गया और अपने साथ उस बच्ची को ले गया। बाश शबस टकटकी लगाए देखता रहा। जब वो दोनों जंगल में गायब हो गए, सालों बाद शहजादा बड़ा हो गया था। वो रहमदील और होशियार था और अपने आसपास हर एक की मदद करता था। मुझे बहुत खुशी होती ह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 पर मुझे आपसे यह कहना होगा हां बादशाह एक अच्छा इंसान है उसने अपनी सल्तनत की देखभाल की है पर किस कीमत पर तुम्हारी या हमारी उनसे मेरी बेटी के बारे में जाकर पूछो जाओ शहजादा फिक्रमंद था उसे इल्म नहीं था कि यह औरत किस मज़मून पर बात कर रही है उस रात रात के खाने की मेज पर शहजादे ने अपने वालिदैन से जो हुआ उसकी बबत पूछा مجھے ایمانداری سے بتائیے اببہ کیا وہ عورت جھوٹ بول رہی تھی یا اس کہانی میں کچھ اور بھی ہے باستشانی سب کچھ بتا دیا اپنی جنگل کے سفر کے بارے میں اس بوڑے آدمی کے بارے میں ایک وعدہ اور قربانی سلطنت کی بہتری کے لیے مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا یہ صرف اسی کی قربانی کی وجہ سے ہے کہ آج بھی میں یہاں کھڑا ہوں मैं तब तक शहजादा या बादशाह नहीं बन सकता जब तक वो आजाद नहीं हो जाती। या तो मैं उसे वापस ले आऊँगा या मैं उसकी जगह ले लूँगा। क्या आप समझ गए? अम्मी, अब्बा। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम सोचती हो कि दुरुस्त है, जैसा मैंने किया था। अगले दिन वो एक आम इंसान के लिबाज में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 रात के बीच उसे जगाया एक लाठी की मारने। ए तुम, ये मेरा जंगल है। मेरे हुकुम के बिना तुमने यहां सोने की जरूरत कैसे की? तुम क्या सोचते हो कौन है तुम? किसी शाही खानदान से? तुम अभी उठो यहां से मिट्टी के थेले। शहजादी की नींद खुल गई। वो डरा हुआ भी था और बुरे आदमी को देखकर खु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 पर उसने ये समझ लिया कि ये लड़का उसकी काम आ सकता है। हाँ, तुम मेरे काम आ सकते हो। तुम्हें मेरे कायदों पर चलना होगा और तुम्हें खाना किराया जाएगा। पर एक भी कायदा तुमने तोड़ा, तो तुम्हें इसकी गिरफ्त चुकानी पड़ेगी। समझ गए तुम? बूढ़े आदमी ने दिलसम का इस्तेमाल किया शहजादे को � हालांकि शहजादे को याद रहा कि वो बीच गिराता रहे। एक मर्तबा फिर बूढ़ा आदमी उस छोटे से हादसे का मजा ले रहा था। शहजादा झील में गिर गया। उसका मुंह एक पेड़ से टकराया। ये सब नजारे देखकर बूढ़ा आदमी मजा ले रहा था। आखिर वो बूढ़े आदमी के घर पहुंचे। यहाँ तुम सोओगे, तुम किसी से बात नहीं करोगे। ना ही किसी बात पर तुम वही करोगे जो तुमे बताया गया है, मंजूर है। रात का खाना अंदर होगा और फिर कल से तुम अपना काम शुरू करना। शहजादा राजी हो गया जैसे ही बूढ़ा आदमी वहां से गया। अपना थैला नीचे फेंककर वो घबराया हुआ था कि पता नहीं आने वाले हालात कैसे होंगी। घंटों बीत गए और फिर रात के खान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 खाने की मेज पर एक साथ बैठे लड़की उन्हें खाना परोसते हुए पावरची खाने से ऊपर नीचे आती जाती रही शहजादा उस लड़की को एक दक्क देखता रहा सुबह बूढ़े आदमी ने शहजादे को बहुत से काम करने को दिए सबसे ऊंचे दरख्त से फल तोड़ने से लेकर झील से पानी लाने तक रोल के पांव धोने से लेकर बूढ�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 उसकी ख्वाहिश है कि मैं एक ही दिन में ये सब काटूं ये मैं कैसे कर सकता हूँ। ओ तुम बदकिस्मत इंसान सुनो जो मुझे तुमसे कहना है सिर्फ यही तुम्हारे बचने का रास्ता है इस तरह शहजादा अस्तबल से दो घोड़े घास के मैदान ले आया उसने घास के कई छोटे-छोटे गुच्छे काटे उसे घोड़े के आगे रखते हुए उसने उन्हें एक साथ बांधा और घास के मैदान की सवारी करने लगा और उसके हाथ में बहुत बड़ी डराती थी उसे खुशी हुई कि यह तजबीज कामयाब हुई दिन के खत्म होने तक मैदान की सारी घास काट ली गई थी वह लड़का थके हुए घोड़े पर बैठा और उन्हें खिलाया जब वह आहिस्ता, आहिस्ता अगली सुबह मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है ये मेरी सबसे बेशकीमती गाय है तुम्हें इसे दूध कर सुखाना होगा मेरी दूध की सप्लाई कम हो गई है उसके अंदर से दूध का हर कतरा निकाल दो ताकि मैं फिर कभी भूखा न रहूं उसके अंदर के दूध का हर कतरा निकाल लूँ एक ही दिन में ये कैसे मुमकिन हो सकत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 अंदर उन्होंने देखा कि जादूगर जगा हुआ था और लड़की का हाथ पकड़कर हंस रहा था। तुमने सोचा तुम मुझे हरा सकते हो, मुझे बेवकूफ बना सकते हो? इसकी कोई गुंजाइश नहीं है लड़के। पर शहजादा खौफजदान नहीं था। वो और रोल मिलकर जादुगर की तरफ दौड़े गए। उसे वार करने के लिए दो निशानी देते हुए और ये कारगर हुआ। इस दौरान ट्रोल को लगी शहजादीनी जादूगर को धक्का दिया और उसने लाठी पकड़ ली। लड़की को आजाद करते हुए जो ट्रोल के पास भाग गई। अब तुम कभी किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकोगे। जब वो दिलसमी लाठी तोड़ दी गई, बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया। फिर बूढ़ा और सफेद बालों अब तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। अब कोई और वादे नहीं निभाने होंगे। अब तुम्हारे और काम नहीं करने होंगे। मैं तुम्हारा शहजादा हूँ। तुम मेरा हुक्म मानोगे। हम इस जगह से जा रहे हैं और तुम फिर कभी नजर नहीं आओगे। जब वो बुरे आदमी का घर छोड़कर गए, उन्हें वो बीजों की � अपने हाथ एक साथ पकड़े हुए वो सल्तनत की तरफ चलकर गए। बेशक रोल उनके पीछे चल रहा था। शहजादे ने उस लड़की का तारूफ उसके वालीदेन और बाशशा और बेगम से करवाया। सल्तनत में खुशियाँ छा गई और हर एक के दिल में मोहब्बत फूट पड़ी। कि मेरी बेगम बनेगी। ये बहादुर, बुशियार, बाहोसला और � आखिर मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और मिलकर वो हमेशा राजी खुशी रहे।